मेरे पीछे ओम ओम ओम नमो नमो नमो भगवते भगवते भगवते दया चक्षुर्मित मेना तस्मे स्त्रीगुरव नम श्रीचैतन मनोभी स्वयं रूप महंग दधा स्वदाक वंदेह श्रीगुरो श्रीयुता पदकमल श्रीगुरों सागर जाता सहबला रघुनाथ सजीव परिजन सहितं सहिता कृष्णचैतन्यम श्री राधा कृष्ण पादना लिता श्री विशाखाश हे कृष्ण करूणा सिंधु दीनबंधु जत्पे गोपेश गोपिकाधा कांचना गौराधे वृंदावनेश्वरी ऋषपान देवी प्रणमा हरी प्रिय पाक्षा कलशा कृपा सिंधु पतिता पावने वैष्णवभ्यो नमो नम जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नि श्री अद्वैत गाचर श्रीवा सदी गौरव हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम, राम राम राम आज चर्चा करेंगे भगवान जगन्नाथ जी के बारे में तब तो सब परिचित हैं गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं अतर पुष्प यो मे भक्त प्रदेश तथा भक्ति पर तो भगवान गीता हम सबको प्रदान करते हैं और गीता के द्वारा हम हमें बहुत सरल सूत्र वो बताते हैं क्या सूत्र हैं भगवान कहते हैं कि किस प्रकार से बहुत सरलता से तुम मुझे प्रसन्न कर सकते हो बल्कि हम भगवान के अलावा सारे जगत को प्रसन्न करने में लगे हुए हैं सारे जगत को हम तुष्ट करने का प्रयास करते हैं चाहे हमारे संबंधी हैं पत्नी हैं बच्चे हैं देशवासी हैं अनुयायी हैं सबको हम संतुष्ट करना चाहते हैं और उनके अलावा जो हमारे शरीर में नव जो इंद्रियां हैं नव होल्स हैं उनको हम संतुष्ट करने में लगे हुए हैं लेकिन शिल प्रभुपाद कहते हैं इट इज हाईली इम्पॉसिबल टू सेटिस्फाई नाइन होल्स ये बहुत इम्पॉसिबल हैं अपने शरीर के नौ होल्स को संतुष्ट करना लेकिन आप यदि कंप्लीट होल को सेटिस्फाई करते हो तो आप इन नाइन होल्स को क्या करोगे इजिली सेटिस्फाई कर सकते हो और वो कम्प्लीट होल कौन है कृष्णा है इसलिए शास्त्र कहते हैं यशमिन तुष्टे जगत तुष्टा कि हमारा केवल यही प्रयास होना चाहिए कि किस प्रकार से अपने कार्यकलापों के द्वारा मन मानी और शरीर के द्वारा कृष्ण को तुष्ट किया जाए क्योंकि हमने करोड़ों करोड़ों जन्म अपने बिताए और तब तक हम उस जन्मों में भी सबको हम तुष्ट करते करने में लगे हैं संतुष्ट करने में लगे थे लेकिन फिर भी अभी तक हम किसी को संतुष्ट नहीं कर पाए न खुद हम संतुष्ट हुए इसलिए हाँ शिल प्रभुपाद कहते हैं यशमिन तुष्ट जगत तुष्ट यदि आप केवल कृष्ण को संतुष्ट करने का प्रयास करते हो तो स्वाभाविक रूप से आप क्या करते हो सारे जगत को तुष्ट कर सकते हो जैसे तो महात्मा गांधी ने शिल प्रभुपाद ने कहा महात्मा गांधी ने भी प्रयास किया अपने देशवासियों को तुष्ट करने का संतुष्ट करने का लेकिन फिर भी सारे लोग संतुष्ट नहीं हुए उनमें से दो लोग ऐसे थे जो फिर भी असंतुष्ट थे उनके कार्यों से तो महात्मा गांधी की वो लोग हत्या करते हैं तो इस प्रकार से प्रभुपाद श्रीमद् भागवतम से उद्धृत करते हुए हमें कहते हैं कि संसिद्धि हरितोषणम चाहे व्यक्ति कोई ब्रह्मचारी है गृहस्थ है वान है सन्यासी है ब्राह्मण है शूद्र है वैश्य है क्षत्रिय है उसको किसकी तुष्टि में लगना चाहिए कृष्ण की तुष्टि में उसको ऐसे कार्य कलापों में अपने आप को मग्न करना चाहिए कि जिसके द्वारा परम भगवान तुष्ट हो जाए और क्योंकि कृष्ण को आप तुष्ट करते हो तो वही आपके जीवन की सर्वोच्च सिद्धि है या परफेक्शन ऑफ लाइफ जो रघुपात कहते हैं कि वही हमारे असली दृष्टि है हां जिस प्रकार से हम महाभारत में सुनते हैं पांडवास पांडवों का जो जीवन है केवल कृष्ण के लिए था तो पांडव जब वनवास में थे तो उस समय हां भगवान ने द्रौपदी को अक्षय पात्र दिया था और उस अक्षय पात्र के द्वारा सूर्य के द्वारा उनको प्राप्त हुआ था अक्षय पात्र तो भगवान ने जब उनको दिया तो द्रौपदी जब उस अक्षय पात्र से भोजन ग्रहण कर लेती थी अंतिम समय में तो उसके बाद किसी के लिए वो अक्षय पात्र और जो फूड हैं वो निकाल नहीं सकते उसमें से या क्रिएट नहीं कर पाता था तो फिर एक बार जो दुर्वासा मुनि है वो पांडवों के या के यहाँ आए दुर्योधन के घर और दुर्योधन ने उनकी बहुत अधिक हाँ, सम्मान आदर और स्वागत आदि किया उनकी पूजा अर्चना की उनको संतुष्ट किया दुर्वासा उन्हें बहुत अधिक प्रसन्न हो गए उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं मैं चाहता हूं कि आप क्या करो हमारे जो भाई हैं पांडवाज हैं उनके ऊपर भी आप कृपा कीजिए जाकर उनको पता था कि पांडव उनके पास जाएंगे और अकेले वो भेज नहीं रहे थे दुर्वासा को दुर्वासा मुनि के जो दस हज़ार या साठ हजार शिष्यों के साथ पूरे टीम के साथ भेज रहे थे क्योंकि वो जानते थे कि दुर्वासा मुनि थोड़ी भी कोई गलती करे और उससे वो क्रोधित हो जाते हैं और उस व्यक्ति का पूर्ण रूपेण समूल नष्ट कर सकते हैं उस व्यक्ति को तो दुर्योधन ने जब ये सोचा तो दुर्योधन उनको भेजता है पांडव जब वनवास में थे तो ये सारे पहुँच जाते हैं वहाँ तो पांडवास बिल्कुल निश्चित थे आ? क्योंकि वो किसकी चिंता कर रहे थे कृष्ण की चिंता नहीं थी एक प्रकार से तो जब ये दुर्वासा मुनि आदि सारी सेना वहां पहुंची तो उस समय पांडवों ने प्रसाद ग्रहण किया था द्रौपदी ने भी खा लिया था लेकिन उनके पास कोई दूसरा कोई उपाय नहीं था कि किस प्रकार से हम इन जो दुर्वासा मुनि है और इनको कैसे हम संतुष्ट करेंगे लेकिन फिर भी द्रौपदी ने भगवान कृष्ण का स्मरण किया और भगवान कृष्ण का स्मरण करने मात्र से ही योग क्षेम वहां तो जो भक्त मेरे अन्य भाव से भगवत भजन करते हैं अनन्य भावना से मेरा चिंतन करते हैं तो मैं क्या करता हूँ उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करता हो और उनके पास जो भी चीजें हैं उनको उनकी रक्षा करता हो तो जब द्रौपदी ने इस विपदा में कृष्ण का स्मरण किया तो कृष्णा और कृष्ण कहते कि द्रौपदी आप मेरे लिए प्रार्थना कर रहे थे क्या ऐसी विपदा है तो द्रौपदी कहते हैं कि हमारे घर में दुर्वासा मुनि अपने पूरी सेना के साथ आए हैं और हमारे पास उनको फीड करने के लिए उनको भोजन प्रदान करने के लिए कुछ भी नहीं है तो भगवान कहते नहीं नहीं आप चेक करो जो मैंने वो पात्र दिया था अक्षय पात्र है उसमें आ, कुछ ना कुछ होगा आप लाओ मेरे लिए तो उन्होंने कहा नहीं नहीं मैंने उसको धो के रखा है हाँ उसमें कुछ नहीं है फिर भी कृष्ण लाते हैं और कृष्ण कहते कि हम उससे उस पात्र से कृष्ण ढूंढ रहे थे उस पात्र में कुछ है तो एक ग्रहण का छोटा सा दाना था जिसको भगवान स्वीकार करते हैं और भगवान ने स्वीकार करने से पहले वो भीम को भेजते हैं कि हे है भीम तुम क्या करो अपनी गदा लेकर नदी पर जाओ इस सारे दुर्वासा मुनि और के सारे शिष्य नदी पर स्नान करने के लिए गए थे और उनको कहा कि आप गधा हाथ में ले लो और जाओ उनको इन्वाइट करो प्रसाद के लिए तभी दुर्भा मुनि गए भीम गए नदी के किनारे सारे लोग स्नान कर रहे थे लेकिन एक आश्चर्य उन सारे मुनि और उनके फॉलोअर्स में हो रहा था कि जल में उस स्नान कर रहे थे लेकिन उनको डकार आ रहे थे उन्होंने सोचा स्नान करने से पहले तो इतनी तीव्र भूख लगी थी और अचानक ये पानी का क्या प्रभाव है स्नान करे मात्रा से हमारा पेट फुल हो गया है ड आ रहे हैं और फूड के लिए कोई भी भोजन कोई भी स्थान नहीं है और उसी समय वो किसकी आवाज़ सुनते हैं भीम की आवाज़ सुनते हैं और भीम गदा लेकर थे हाँ भीम ने कहा प्रसाद रेडी है तो सब लोग सोच रहे थे कि हमें क्या करें यदि प्रसाद नहीं खाएंगे तो भीम की गदा को खाना पड़ेगा हमें तो इसलिए सारे जो मुनि हैं और उनके फॉलोअर्स हैं महाभारत वर्णन करता है कि वहाँ से भाग जाते हैं इस प्रकार से हम देखते हैं कि यशमिन तुष्ट जगत तुष्ट यदि केवल व्यक्ति कृष्ण को अपने कार्य कलापों के द्वारा तुष्ट करने का प्रयास करता है तो निश्चित रूप से वो व्यक्ति सारे जगत को तुष्ट कर सकता है इसलिए शिल प्रभुपाद ने कहा कि कृष्ण वास्तव में एक पेड़ है या जड़ है कृष्ण या वृक्ष की जड़ में आप पानी देते हो तो स्वाभाविक रूप से सारा जो वृक्ष है वो हरा भरा हो जाता है तो उसी प्रकार से हमारे कार्यकलापों का जो उद्देश्य है वो कृष्ण होने चाहिए लेकिन हम कृष्ण के अलावा बाकी सब चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं जनरली जो आलसी लोग हैं वो जीरो के पीछे भाग रहे हैं जनरली जीरो का मतलब है लाइफ में बहुत सारी चीज़ें अचीव करना चाहता है अपना नेम है फेम है ग्लोरी है धन है बल है सौंदर्य है मान सम्मान आदि है इन सबके पीछे व्यक्ति भाग रहा है तुलना शास्त्र जीरो से से करते हैं, शुन्ने से करते हैं, हैं, लेकिन जो एक है, एक कौन है, है है, कौन कृष्ण उनके पीछे नहीं भाग रहे, या तो वो दो के के पीछे पीछे भाग भाग रहे, रहे, या तो फिर जीरो दो का मतलब दो नंबर का जो पैसा है उसके पीछे लोग भाग रहे और एक चैतन्य चलिता है उनके पीछे व्यक्ति भाग नहीं रहा है कृष्ण को छोड़कर बाकी सब चीजों की सेवा करना चाहता है इसलिए श्रीमद् भागवत में उद्धव जो भगवान से संवाद करते हैं तो उद्धव करते कहते हैं कि हे है कृष्णा मेरे जीवन में दुखों का केवल एक में कारण है और वो कारण क्या है हे कृष्णा आपकी सेवा को छोड़कर मैंने सबकी सेवा कर ली है और यही एक मेरे दुखों का जड़ है तो इस प्रकार से वास्तव में देखा जाए कि हम तो सारे जगत को हाँ, संतुष्ट करना चाहते हैं या सबकी सेवा में अपने आप को लगाना लगाते हैं लेकिन किसको छोड़ देते हैं कृष्ण को छोड़ देते हैं इसलिए कृष्णा कहते हैं मुझे प्रसन्न करना बहुत ही सरल है भगवान कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम योमे मैं भक्त्या प्रयशति हाँ, मैं क्या चाहता हूँ प्रभुपाल श्लोक के तात्पर्य में लिखते हैं कि गरीब से गरीब व्यक्ति कृष्ण को संतुष्ट कर सकता है कृष्ण को खरीद सकता है क्या अर्पण करने से केवल एक पत्र अर्पण करने से जैसे अद्वैत आचार्य ने जब सोचा कि कलयुग इतना अधिक बढ़ रहा है और ये सारे जो लोग कृष्ण से कृष्ण भक्ति से विमुख हो गए हैं ये लोग तभी कृष्ण भक्ति कर सकते है जब स्वयं कृष्ण अवतरित हो जाए और इनको भगवत भक्ति की शिक्षा प्रदान करे तो उन्होंने क्या किया अद्वैत आचार्य ने अद्वैत आचार्य गौतमी तंत्र का एक श्लोक उनको याद आया वो श्लोक क्या था तुलसी दल केवल कोई व्यक्ति तुलसी का एक पत्ता कृष्ण को अर्पित करता है और जल के साथ हाँ तो भगवान क्या करते हैं विक्री न्यो भक्त वत्सल वो कृष्णा उस एक पत्ता अर्पित करने मात्रा से अपने आप को बेच देते हैं किसको बेच देते हैं उस डिबोटी को उस डिबोटी के कृष्ण हो जाते हैं तो इसलिए वास्तव में देखा जाए तो कृष्ण को प्रसन्न करना बहुत सरल है और कृष्ण वास्तव में हमसे किसी चीज की अपेक्षा नहीं करते हैं कृष्ण एक ही चीज की अपेक्षा करते हैं हमसे वो है कि हम अपना जो मन है कृष्ण में लगाए इसलिए पूरी भगवद्गीता भगवान कृष्ण बोलते हैं लेकिन भगवदगीता में हमसे कोई चीज मांगते नहीं है अर्जुन को कृष्ण बारम्बार यही कहते हैं मन मना भव मत भक्तो एक ही श्लोक भगवदगीता में दो बार आया है मन मना भव मत भक्तो कि आपका मन मुझे अर्पित करो आप मेरे भक्त बन जाओ तो इस प्रकार से जो उद्देश्य है हमारे जीवन का कि हमें भगवान का भक्त बनने का प्रयास करना चाहिए हाँ इसलिए चैतन्य महाप्रभु जब दक्षिण भारत की यात्रा में गए थे तो रामानंद राय ने चैतन्य महाप्रभु से प्रश्न पूछा उन्होंने एक प्रश्न पूछा इस जगत में सबसे बड़ा यशमान व्यक्ति कौन है हर एक व्यक्ति बहुत यश फेम चाहता है तो जब चैतन्य महाप्रभु को ये प्रश्न पूछा कि सबसे बड़ा यशश फेमस व्यक्ति कौन है तो रामानंद राय राय ने कहा कि कृष्ण का भक्त बन जाना इससे बढ़कर यश की प्राप्ति संसार में नहीं है तो वास्तव में हम कोई पद या डेजिग्नेशन पोजीशन चाहते हैं तो एक ही पोजीशन के लिए हमें लागत होना चाहिए श्रील प्रभुपाद का जब अंतिम समय के कुछ दिन थे तो प्रभुपाद जब आखिरी समय में उन्होंने विदेश की यात्रा की सेवेंटी में 76 के समय में आखिरी यात्रा थी कमाल कृष्ण महाराज आदि के साथ श्रील प्रभुपात लंदन गए जब वो लंदन पहुंचे लंदन मंदिर में राधा लंडनेश्वर के सामने तो कई सारे इंडियन जो युवक है वो श्रील प्रभुपात से मिलने आए और हर एक जो युवक है वो अपना अपने बारे में बोलते जा रहा था श्रील प्रभुपात को कि मैंने इतनी शिक्षा अर्जन की है ये डिग्री मैंने प्राप्त की है वो डिग्री मैंने हासिल की है तो श्रील प्रभुपाद ने कहा कि ये सारी डिग्रियाँ तो उचित है लेकिन हम एक ही डिग्री के लिए लालयित ला है अरे कौन सा डिग्री है शुद्ध भक्त एक ही पोजीशन के हम चाहते हैं कि कृष्ण का कैसे अनन्य भक्त बना जाए इसलिए कृष्ण हमारी बड़ी बड़ी सेवाओं के अलावा क्या देखते हैं कृष्ण ये देखते हैं कि हमारा उस सेवा में क्या भावना है इसलिए शिल प्रभुपाद कहा करते थे हैटीट्यूड इज द सोल ऑफ सर्विस कि हम भगवान की सेवा करते हैं लेकिन उस सेवा में कृष्णा उस सेवा को स्वीकार नहीं करते बल्कि कृष्णा उस सेवा में जो भावना है उसको स्वीकार करते हैं इसलिए भगवान कहते हैं अषनामी प्रयत आत्मना प्रयत आत्मना का मतलब है कि जो भावना हम भगवत सेवा में अर्पित करते हैं कृष्णा उस भावना को स्वीकार करते हैं तो इसी कारण से हाँ जो जगन्नाथ जी हैं ये बहुत अधिक भक्तवत्सल भगवान हैं जगन्नाथ जी की कई सारे लीलाएं हैं तो कुछ उनके विशेष लीलाओं को हम चर्चा करेंगे तो भगवान जगन्नाथ क्योंकि हर एक युग के अलग अलग विग्रह हैं हर एक युग के लिए अलग अलग धाम हैं और हर एक युग के लिए अलग अलग महामंत्र हैं भगवान का पवित्र नाम है तो उसी प्रकार से जैसे सत्य सत्ययुग के विग्रह हैं रंगनाथ तो कलियुगा के जो विग्रह हैं वो जगन्नाथ जी हैं कलियुगा के जो डेटीज हैं वो जगन्नाथ देव हैं और कलियुगा का धाम कौन सा है श्रीधाम मायापुर मायापुर और भगवान का पवित्र नाम कौन सा है कलियुगा में हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम, राम हरे हरे तो भगवान जगन्नाथ के संपर्क में आना ये बहुत बड़ा भाग्य है कलियुगा में हिला प्रभुप कहा करते थे जब वो जगन्नाथपुरी गए थे अपने शिष्यों को लेकर तो वहां जगन्नाथ के मंदिर में प्रभुपाल के शिष्यों को अलाव नहीं किया अमेरिकन शादी को अंदर में एंट्री करना तो श्रील प्रभुपाल ने कहा कि ये केवल पुरी के नाथ नहीं है या पंडा नाथ नहीं है ये कौन है या उड़िया नाथ नहीं है ये कौन है जगन्नाथ है जगत के नाथ है और आप उनको सीमित क्यों कर रहे हो आपको कोई अधिकार नहीं है जगन्नाथ जी को सीमित करने का तो जगन्नाथ जी केवल प्रकट हुए हैं बद्ध जीवों का उद्धार करने के लिए और वो दो प्रकार से बद्ध जीवों पर अपनी कृपा करते हैं एक है उनका दर्शन प्रदान करके और दूसरा क्या है उनके प्रसाद के द्वारा हाँ, शील प्रभु पाद ने जब अमेरिका में नया नया ये मूवमेंट शुरू किया था तो उनके एक शिष्य थे श्याम सुंदर प्रभु हाँ, और उनकी पत्नी थी मालती ये बिल्कुल यंग थे दोनों युवक थे तो उस समय जब प्रभुपात के साथ ये दोनों सैन फ्रांसिस्को में रहते थे और फिर अमेरिकन गवर्नमेंट ने कहा कि अभी मिलिट्री में सबको भर्ती करना है वहाँ के युवकों को क्योंकि वहाँ युद्ध शुरू होने वाला था तो प्रभुपात के पास ये गए और इनको मेडिकल जो होता है एडमिशन से पहले मिलिट्री में एडमिशन लेने से पहले तो डॉक्टर्स ने उनको बुलाया था मेडिकल सर्टिफिकेट देने के लिए लेकिन ये जाना नहीं चाहते थे प्रभुपाद का जो संग है वो छोड़कर लेकिन एक बार आ, उनको जाना पड़ा तो श्रील प्रभुपाद के पास गए और श्रील प्रभुपाद को कहा कि आप क्या कीजिए मेरे लिए प्रार्थना कीजिए कि मैं आपका संघ छोड़कर नहीं जाना चाहता और इनकी खासियत क्या थी कि हर समय उस समय एक, एक उस समय वो सारे जो युवक थे वो जगन्नाथ के बड़े बड़े चित्र बनाते थे और अपने गले में टांग के रखते थे उनको एग्जैक्टली पता नहीं कि ये पर्सनालिटी कौन है लेकिन ये भगवान है प्रभुपाल ने बताया था और उनके बड़े-बड़े आंखें हैं इतना बड़ा फेस है उसको टांग के गले में डाल के जाते थे गले से उतारते नहीं थे और निरंतर हरे कृष्ण मंत्र लड़ते रहते थे और इतने लम्बे लम्बे बाल हिपिस्ट थे तो जब ये गए मेडिकल के लिए पूरी रात ट्रैवल करके दूसरे दिन तो जब ऑफिसर्स ने उनको देखा जब इनका नंबर आया इनका इंटरव्यू हो रहा था और उसके बाद इनको मेडिकल के लिए अंदर भेजा गया डॉक्टर्स के पास तो ये निरंतर केवल कृष्ण नाम लेते थे और इन्होंने कहा उनको बोला गया कि आप क्या करो इसको उतार दो जगन्नाथ का जो लॉकेट था इतना लंबा उन्होंने कहा कि इसको उतारो और आप यहाँ लेट जाओ ये मना करने लगे और निरंतर कृष्ण नाम लेने लगे तो वो डॉक्टर्स ने एक सर्टिफिकेट दिया कि ये व्यक्ति क्या है पागल है इनको वापस भेजो ये क्वालिफाइड नहीं है मिलिट्री में जाने के लिए तो ये वापस आ जाते हैं प्रभुपाद इंतजार कर रहे थे और सारे भक्त सोच रहे थे कि ये शाम सुंदर कैसे वापस आ जाए तो ये रात को पहुंचे तो प्रभुपद बहुत अधिक आनंदित हो जाते हैं तो इस प्रकार से जो जगन्नाथ देव हैं वास्तव में अपने दर्शन के द्वारा सबके ऊपर कृपा करते हैं और दूसरा क्या है कि उनका जो प्रसाद है जब राजा इंद्र के लिए भगवान जगन्नाथ प्रकट हुए थे तो इंद्र को भगवान कहते कि आप मांगो मांगो कुछ वर मांगो, उन्होंने कहा मुझे आप तीन वर दे दो राजा इंद्रदम्न ने कहा क्या तीन वर दे दो पहला तो वर है कृष्ण आप मुझे ये दे दो कि मुझे कोई पुत्र नहीं होना चाहिए कोई राजकुमार ना हो मेरे बाल क्यों क्योंकि आपका इतना बड़ा ऐश्वर्य है आपकी सेवा में इतना धन और सारा सास समान इस्तेमाल होता है मेरा कोई पुत्र होगा तो वो इस पर अपना अधिकार जताएगा और वो क्या कहेगा कि ये मेरे इंद्रिय भोग के लिए हैं? तो फिर उसका दुरुपयोग हो सकता है इसलिए हे कृष्णा, आप मुझे भी क्या मत दो कभी भी पुत्र मत दो राजा इंद्रद्र ने पहले ही भगवान से डिमांड की थी और दूसरी चीज वो भगवान से मांगा उन्होंने राजा इंद्रद्न ने कि आपका जो मंदिर है वो बहुत ही कम समय के लिए बंद रहे अधिक से अधिक समय में आप क्या करो अधिक से अधिक समय आप मुझे दर्शन प्रदान करो और फिर हम देखते हैं कि जगन्नाथ का कोई उठने का समय नहीं है वहाँ और ना कोई सोने का समय है भगवान जगन्नाथ वहाँ कभी भी उनकी इच्छा है तब वो उठ जाते हैं और शयनाथ आरती तो बहुत रेयरली आपको दर्शन करने को मिलेगा या तो दो बजे सोते हैं या तीन बजे सोते हैं तो इस प्रकार से निरंतर सबको दर्शन देने के लिए भगवान जगन्नाथ राजा इंद्रदमन की इच्छा से हमेशा तैयार होते हैं जगन्नाथपुरे में और तीसरा वर्ड उन्होंने मांगा कि हे जगन्नाथ हे कृष्ण आपकी जो उंगलियाँ हैं वो कभी ड्राई नहीं होनी चाहिए हमेशा क्या रहनी चाहिए आपके उंगलियां गीली मतलब आपको निरंतर भोजन को स्वीकार करना होगा तो राजा इंद्रद्न की इच्छा के कारण जगन्नाथ जी केवल नाना प्रकार के भोगों को स्वीकार करते हैं हाँ दिन में आठ बार छप्पन प्रकार के भोग को खाते हैं और विशेष रूप से आप जब दोपहर को पहुँचते हो एक या दो बजे के बीच में तो एक विशेष भोग उनको ऑफर होता है वो भूपल भोग जिसमें हजारों हजारों मटके रखे जाते हैं और भगवान जगन्नाथ कहा है अंदर है बिल्कुल वहां और उनको भोग लगता है भोग मंडप उसमें इतना बड़ा डिस्टेंस है हम तो भगवान को कर्टन बंद करके उनके सामने रख देते हैं लेकिन वहा लगभग कितने मीटर का दूरी है लेकिन भगवान क्या करते हैं वहाँ उस नाना प्रकार के भोगों को स्वीकार करते हैं और ऐसे जगन्नाथ प्रसाद में इतना सामर्थ्य है कि कोई भी व्यक्ति जगन्नाथ प्रसाद को ग्रहण करता है तो तुरंत ही भगवान जगन्नाथ के प्रति अपनी जो आसक्ति है वो जागृत करता है इसलिए जगन्नाथ जी की कि किसी को कृपा अनुकूल करनी है प्राप्त करनी है तो शास्त्र कहते हैं उस व्यक्ति को जगन्नाथ के प्रसाद को प्राप्ति मात्रे न जैसे प्राप्त हो जाए तुरंत स्वीकार करना चाहिए क्योंकि जगन्नाथ जी का जो प्रसाद है ये पुराणों में वर्णन आता है कि यदि कुत्ता भी जगन्नाथ के प्रसाद को खाए और उनके मुख से गिर जाए तो व्यक्ति को तुरंत उठा के खाना चाहिए इतना प्योरिफाइंग है तो इस प्रकार से जो जगन्नाथ जी है वो अवतरित हुए हैं वास्तव में पार्वती की इच्छा को पूर्ति करने के लिए क्योंकि बड़े बड़े देवतागण भी भगवत प्रसाद के लिए लालयित होते हैं चैतन्य मंगल में लोचनदास ठाकुर वर्णन करते हैं कि जो नारद है एक बार भगवान के महाप्रसाद को प्राप्त करने के लिए वैकुंठ चले जाते हैं और वैकुंठ जाकर वो कहते लक्ष्मी के पास आप मुझे नारायण की सेवा में लगाओ तो ये कई महीने कई साल नारायण की सेवा करते वैकुंठ में और भगवान इतने प्रसन्न हो जाते लक्ष्मी भी उनकी सेवा से बहुत प्रसन्न होती है और लक्ष्मी कहते कि बताओ बताओ क्या चाहिए तुम्हें तो नारद उनके कानों में कहते मुझे ना थोड़ा सा नारायण का महाप्रसाद चाहिए अभी लक्ष्मी बहुत टेंशन में आ गई लक्ष्मी को भगवान का स्ट्रिक्ट ऑर्डर था मेरा तो किसी को भी नहीं देना है तो अभी इतना सेवा नारद ने किया है तो फिर लक्ष्मी क्या करती है एक दिन भगवान को प्रसाद सर्व कर रही थी भोगा तो उस समय भगवान को कहती है कि आपके जो भक्त है नारद वो प्रसाद प्राप्त करना चाहते हैं आपका महाप्रसाद तो भगवान नारायण कहते हैं कि ये मुझे पूछना क्यों है आपने ये सब चीजें पूछनी नहीं चाहिए ये क्या करना चाहिए डायरेक्टली दे देना चाहिए लेकिन ठीक है आपने पूछा है तो आप नारद को दे सकते हो तो नारद प्रसाद महाप्रसाद का पूरा प्लेट उनको दिया जाता है उस दिन राजभोग का नारद पूरा खाते रहते खाते रहते हैं और खा, खाते हुए क्योंकि प्रसाद आनंदा बुद्धि वर्धनम हमें बाकी चीजों में कम आनंद आता है लेकिन एक चीज में अटेंटिव हो जाते हैं और वो क्या है जैसे प्रसाद कहते हैं कि जैसे ये श्लोक शुरू हो जाता है ओम नमो भगवते तो जाती है लेकिन एक श्लोक शुरू हो जाता है तो हम बिल्कुल एक्टिव हो जाते हैं महाप्रषाद गोविंद तो फिर जब नारद ने वो प्रसाद को ग्रहण किया और नारद घूमने लगे आ, अलग अलग स्थानों में गए तो नारद अपने अपने भाई शिवजी से मिलने के लिए गए तो शिवजी ने कहा कि अरे नारद आज आप इतना खुश क्यों इतना अधिक आनंदित क्यों महसूस हो रहे हो नाच रहे हो गा रहे हो नारद मुनि बाजाए राधिका रमन नामे क्या हो रहा है आपके साथ तो शिवजी शिवजी जी ने पूछा तो नारद कहते कि मेरा आ, मैंने क्या प्राप्त करके आया हो अभी अभी मैं आया हूँ जर्नी से प्रसाद महाप्रसाद मिला है मुझे किसका नारायण का तो उन्होंने कहा आप कैसे भाई हो आपको क्या करना चाहिए बांटना चाहिए आप भाई है, मतलब आप वो कृपा मुझे भी देनी चाहिए तो उन्होंने देखो मेरे नाखूनों में शायद है कुछ है तो नारांद ने अपने नाखूनों से कुछ प्रसाद कर निकाले और शिव जी के हाथों में रख दिया और शिवजी ने जैसे ही खाया उस महाप्रसाद को शिवजी तांडो नृत्य करना शुरू कर दिए जो प्रलय के समय करते हैं इतना अधिक नृत्य करने लगे नाचने लगे गाने लगे कि हर कोई देवतागन पृथ्वी भी टलमल होने लगी और फिर पृथ्वी पार्वती के पास जाकर याचना करती हैं कि पति पत्नी ही अपने पति को कंट्रोल कर सकती है आप क्या कीजिए शिव जी को थोड़ा मनाइए और उनको बताइए कि अब ये नाचना बंद कीजिए तो पार्वती देवी देखते कि कभी मैंने देखा नहीं आनंदित, नाचते हुए नारदाद नारायण का उचित मुझे प्राप्त हुआ है तो उन्होंने कहा आप तो मुझे अर्धांगिनी कहते हैं अर्धांगिनी का मतलब है हर चीज को आपको क्या करना होगा बांटना होगा तो आपने मुझे नहीं दिया महाप्रसाद तो शिव जी को छोड़कर पार्वती निकलती है और तपस्या करती हैं भगवान कृष्ण के लिए और क्या उद्देश्य क्या था उसका केवल महाप्रसाद कृष्ण प्रसाद प्राप्त करना तो पार्वती तपस्या करती हैं और भगवान प्रकट हो जाते हैं पार्वती कहती है, मुझे ही नहीं बल्कि क्या होना चाहिए सारे विश्व को कृष्ण प्रसाद आपका जो प्रसाद है वो प्राप्त हो जाना चाहिए तो फिर हाँ भगवान वो भी एक रीज़न है जगन्नाथ के रूप में प्रकट होते हैं पुरी धाम में और नित्य रूप से वो कृष्ण प्रसाद सारे जीवों को प्रदान करते हैं इसलिए जगन्नाथ को प्रभोगा अर्पित करने के बाद वहाँ जो विमला देवी हैं उनके बाद वो भोगा उनको ऑफर किया जाता है और पूरे लोगों को बाद में बांटा जाता है इस प्रकार से जगन्नाथ जी का जो प्रसाद है उनमें हमें फेत की आवश्यकता है स्वल्प पुण्य राजन विश्वासो नहीं ब जाये सुअल्पुण्य जिन लोगों का अल्प पुण्य है उन लोग कभी भी इन चीजों में विश्वास नहीं करते महाप्रसाद गोविंदे महाप्रसादे गोविंदे नाम भगवान का नाम ब्रह्म महाप्रसादे गोविंदे नाम ब्राह्मण वैष्णवे भक्तों में भगवान के नाम में महाप्रसाद में और गोविंद में इन चार चीजों में जो अल्प पुण्य रखने वाले लोगों का कभी भी विश्वास नहीं होता तो इसलिए प्रसाद हमें क्योंकि हमारा प्रसाद हम पाते हैं केवल अपने जीवा की तुष्टि के लिए जो मुझे अच्छा लगता है भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज जब प्रसाद पाते थे तो उनका उचिष्ट लेने के लिए उनके रूम के बाहर उनके शिष्य इकट्ठा हो जाते थे और जब उनके उनका जो प्लेट था प्रसाद प्लेट से बहुत सारा उचिष्ट हो रखते थे या छोड़ते थे तो उनके शिष्य वही चीज़ें लेते थे जिसमें रसगुल्ला हो गुलाब जामुन हो या कुछ अच्छे अच्छे चीजें लेते थे बाकी चीज़ों को छोड़ देते थे तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज पूछते थे कि आज किसने क्या क्या खाया है तो फिर भक्ति सिद्धार्थ महाराज के जो सेक्रेटरी थे जो डिवोटी सेवक थे वो कहते थे कि गुरुदेव आपके जो उच्चिष्ट हैं गुलाब जामुन या अलग अलग स्वीट्स है उनको तो आपके शिष्यों ने खा दिया है लेकिन बाकी चीजों को नहीं खा रहे हैं तो एक दिन भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने क्या किया जो ड्रम स्टिक है ड्रम स्टिक को क्या कहते हैं जो सांबर में डाला जाता है सहजन सहजन को उन्होंने कहा यह सब्जी बनाओ तो भक्ति सिद्धार्थ महाराज ने उसको खाया और चबा चबा के वो छोड़ दिया और वो छोड़ा तो तो फिर देखा गया बाद में कि कोई भी उसको रहा है उस को वैसे ही छोड़ दिया तो मतलब हम से विश्वास या फेद के साथ स्वीकार नहीं करते हमें हमारे जीवा के लिए जो अच्छा लगता है उसी को हम वास्तव में स्वीकार करते हैं तो भगवान जगन्नाथ के लिए या भगवान के लिए जो कुकिंग होती है वो वास्तव में केवल श्रीमती राधिका या लक्ष्मी का अधिकार है उसके अलावा कोई भी भगवान के लिए क्या नहीं करता कुकिंग नहीं कर सकता जगन्नाथपुरी में वो लीला आती है कि किस प्रकार से हम एक दिन सुबह सुबह जगन्नाथ और बलराम हम मॉर्निंग वॉक के लिए चले गए थे बाहर टेंपल से बाहर तो उस समय क्योंकि उड़ीसा में जो स्त्रियाँ हैं वो हर थर्सडे लक्ष्मी की पूजा करती हैं अलग-अलग का पालन करती, करती है और हर थर्सडे लक्ष्मी की पूजा उस दिन क्योंकि लक्ष्मी ओनर है जगन्नाथ मंदिर की स्वामी कौन है लक्ष्मी जी है तो फिर लक्ष्मी जी ने परमिशन पहले से लेके रखा था जगन्नाथ जी से कि थर्सडे जब आएगा मार्ग शीर्ष का मैं बाहर चले जाऊंगी मेरे जो भक्त हैं उनके ऊपर कृपा का वर्षाव करने के लिए कर लिया था जगन्नाथ ने कि कहा आप जा सकती हो तो फिर लेकिन जब एक दिन लक्ष्मी जब गई बाहर तो एक एक एक मर्चेंट फैमिली था व्यापारी फैमिली था सुबह सुबह लक्ष्मी गई एक ओल्ड बूढ़ी स्त्री के रूप में देखा कि उस घर की सारी स्त्रियां सो रही है दस बज रहे हैं तब तक सो रही है उन्होंने कहा कि ये उचित नहीं है हा? तो लक्ष्मी निवास नहीं करती वहां गई तो लक्ष्मी को तो लक्ष्मी जी ने अपने सारे ऐश्वर्य को निकाल लिया उस घर से सारे लोग भीख मांगने लगे वो वहां से आगे चले गई एक चांदाल फैमिली था जहाँ चांडाल लोग रहते हैं उसमें से एक बहुत अच्छी स्त्री थी जो हाँ लक्ष्मी की सेवा आदि कर रही थी भगवान जगन्नाथ का स्मरण करती थी नित्य रूप से उनके घर से विजिट करके लक्ष्मी अपनी कृपा प्रदान करके वापस मंदिर में घुस रही थी और ये दोनों भी टेंपल में ही घुस रहे थे मॉर्निंग वॉक से कृष्ण और बलराम तो ये जा रहे थे तो बलराम ने देखा कि देखो कृष्ण को कहा कि ये तुम्हारी पत्नी अभी भी अंदर जा रही है और ये उस चाण्डा चांडालिनी जो स्त्री है जिसका नाम था श्रिया चा, चांडालनी उनके घर से ही आई है और चांडाल लोग आ, अशुद्ध होते हैं और ये पूरा मंदिरा भी क्या करेगी अंदर जाकर अशुद्ध करेगी तो बलराम बहुत स्ट्रिक्ट है। तो बलराम ने कहा देखो ये उचित नहीं है कभी भी बाहर चली जाती है किसके भी घर में जाती है कहाँ भी खाती है सारा अशुद्ध हो जाएगा आप इसको रोको अभी ये बहुत गुस्सा हो रहे थे कृष्ण को कहा जगन्नाथ जी को कहा फाइनल डिसीजन ले लो या तो उसको रखो मंदिर में या तो मुझे रखो या तो मैं चला जाऊँगा बाहर बाहर रहने लगूंगा बलराम ने कहा तो जगन्नाथ जी को सोचने लगा सोचने लगे वो विपदा में थे क्या करे तो उन्होंने कहा कि तुम रह जाओ मैं अपने पत्नी को बोलता हूँ उसको बाहर जाने के लिए बोलता हूँ कितना कठिन है पत्नी को बाहर निकालना अपने भाई को रखना हा? तो फिर उन्होंने बुलाया कि आप कहाँ चले गए थे आपका परमिशन लेकर तो मैं गई थी बाहर। मैंने तो तो लक्ष्मी जी को बहुत गुस्सा आया लक्ष्मी जी ने कहा जब हमारी शादी हुई थी समुद्र मंथन से निकली है लक्ष्मी आपने मेरे पिता को वचन दिया था कि दस अपराध में करोगे तब तक आप क्षमा करोगे लेकिन अभी ये पहला भी अपराध नहीं है तो जगन्नाथ जो कुछ भी नहीं सुन रहे थे वैसे उनके पास कान भी नहीं है <laughs> जगन्नाथ जी की विशेषता है कान नहीं फिर भी सुनते हाथ नहीं फिर भी एक्टिव है पाव नहीं है फिर भी चलते हैं तो ऐसे जगन्नाथ जी ने जब कहा इनको बहुत गुस्सा आया और निकल पड़ी और केवल अकेले नहीं निकली उनका सारा स्टाफ था सेवा करने वाला स्टाफ किसका है लक्ष्मी जी का इनको तो कुछ पता ही नहीं है कृष्ण बलराम को इनको तो एक ही पता है, आगे आ जाए, उसको बाकी पता नहीं है उस रात को और पूरा अपने स्टाफ को लेकर चली जाती है किचन से फिर यहाँ कृष्ण बलराम थे सुबह उठे आराम से उठे हाँ भगवान के भक्त भग कीर्तन करते हैं भगवान उठते हैं और फिर देखा बलराम ने कहा अरे सूर्य उदय हुआ बहुत लेट हो रहा है अभी ब्रेकफास्ट क्यों नहीं आया पहला भोगा कहा है आट, आट समय में भोगा लगता है पहला भो, भो है तो जगन्नाथ जी ने का मैं चेक करता हूँ आज क्यों डिले हो गया है भोगा ऑफरिंग तो जगन्नाथ जी थोड़ा सा बाहर गए रूम से अपने तो देखा कि कोई नजर निर्जन स्थान हो गया है जगन्नाथ टेम्पल उन्होंने कहा लक्ष्मी टेम्पल को छोड़कर चली गई है वो आके ले नहीं गई हैं फिर देखा कि अभी कैसे हम खाएंगे तो इनको भूख बढ़ रही जगन्नाथ की। जी की भी ने कहा चलो किचन में चलते हैं किचन में गए दोनों किचन में देखा कि उनका जो स्टाफ जाते समय वो नॉर्मल सिचुएशन से नहीं गुजरा था उन्होंने जितने चूल्हे थे वो तोड़ के चले गए थे जितने बर्तन थे उस साथ में ले गए थे कुछ भी नहीं छोड़ा था वहाँ और फिर उन्होंने सोचा कि स्टोर में जाते हैं हाँ तो वहाँ गए तो स्टोर में क्योंकि लक्ष्मी चले गई तो सारी चीज़ों को अपने साथ ले गई स्टोर बिल्कुल खाली हो गया था और फिर बलराम और जेता दोनों बहुत भूख से पीड़ित हो गए और उन्होंने सोचा क्या करें तो इन दोनों ने सोचा अभी टेम्पल के बाहर ही चलते हैं अभी अंदर तो हमारा भोजन है ही नहीं हमारे लिए भोगा नहीं है बाहर ही हम निकलते हैं तो फिर कृष्ण बलराम दो ब्राह्मणों का वेश धारण करके वो बाहर निकले और बाहर निकलते ही कई लोगों के पास वो जाते थे और मांगते थे कि कुछ दे दो हमें खाने के लिए लोग धुदकारते थे अपने दरवाजे में खड़े नहीं करते थे तो जगन्नाथ बलराम उनको इधर उधर भागना पड़ रहा था फिर जाते जाते उन्होंने सोचा अभी कुछ खाने को हमें नहीं मिल रहा है तो हम कम से कम क्या करें कुछ पी लेते हैं पानी तो पी लेते हैं तो दूर से उनको एक तालाब नजर आया बलराम ने कहा चलो थोड़ा सा पानी पी लेते क्योंकि जब ये बाहर निकले तो लक्ष्मी जी ने सूर्य को ऑर्डर दिया था कि आप अपनी गर्मी बढ़ा दो इनको ज़रा ताप प्राप्त होने दो तो सूर्य की गर्मी इतना बढ़ा इतनी प्यास इनको लगी कि उस समय जैसे ये उस पाउंड के पास गए सरोवर के पास गए उसे क्षण और उस सरोवर सूख जाता है ये दोनों हो जाते हैं ये क्या हो रहा है फिर वहां से इन्होंने सोचा पानी नहीं तो किसी पेड़ के पत्ते खा लेते हैं जो नए नए पत्ते आए हैं तो वो देखते हैं कि पत्ते हम खा लेते हैं तो उस वृक्ष के पास गए तो वहाँ पत्ते भी सूख गए फिर वहां से वो चलते चलते एक दूसरा मंदिर दिखाई दिया जहाँ लंगर चल रहा था भंडारा हो रहा था तो अभी इनका एंट्री नहीं हो रहा था बहुत लंबा लाइन था इन्होंने सोचा हम पहुंचते पहुंचते तो प्रसाद हम खत्म हो जाएगा वहां तो जगन्नाथ ने क्या सोचा कि वहां से एक लेडी आ रही थी एक स्त्री आ रही थी जिसके हाथ में बलराम था। था, तो ने, ने कहा माता जी आप थोड़ा सा ही मुड़ी प्रसाद हमें दे दो तो माता जी दे ही रहे थी मुड़ी प्रसाद तो लक्ष्मी जी ने जो विंड गॉड है वायु देवता है उनको कहा कि आप थोड़ा तेज हो जाओ तो वायु देवता ने हवा को तेज कर लिया सारे मुड़ी को उड़ा कर ले गए तो कृष्ण और बलराम पूरे जगन्नाथपुरी में घूम रहे हैं किस लिए प्रसाद के लिए तो उस समय फिर किसी ने कहा कि जो चांडाल लोग जहाँ रहते हैं ना वहाँ एक स्त्री है और वो बहुत सुशील है उनके और बहुत उदार हृदय वाली है उनके घर जाओ और जरूर आपको वहाँ कुछ ना कुछ खाने को मिलेगा अभी बलराम ने तो पहले बहुत निंदा की थी कि अशुद्ध हो जाएंगे ये हो जाएंगे वो जाएंगे भी भूख तो तो मर्जी मिले वहां से हम शुरू कर देते हैं और तो बलराम का जो विलेज था वहां जाते हैं और वहां जाके उनको कहते हैं कि हमें भोजन चाहिए बलराम कहता है आपके हाथ से कुक हुआ नहीं खाएंगे हम खुद कुकिंग करेंगे अभी भी इनका घमंड उतर नहीं रहा था तो फिर हाँ लोगों ने सारी व्यवस्था कर दी उनके लिए चुला दे दिया लकड़ दे दिया, मैच बॉक्स दे दिया, दे दिए दिए दिया तो ये सब जगन्नाथ जी को कहा वो सीनियर है बड़े भाई है उन्होंने कहा तुम कुकिंग करवा मैं स्नान करके आता हो <laughs> बलराम जी स्नान करने गए और यहाँ जगन्नाथ जी पूरा प्रयास कर रहे चूल्हा उनसे जल नहीं रहा था बलराम जी आगे उनको लगा प्रसाद तैयार होगा आके देखते हैं तो यहाँ ना प्रसाद है ना कुछ चूल्हा भी जला नहीं तो बहुत गुस्सा हो गए उन्होंने कहा तुम साइड में हो जाओ मैं ट्राई करता हूँ तो बलराम जी ने चूल्हा जलाया जल गया लेकिन केवल धुआई निकल रहा था ना आग जल रही थी ना कुछ हो रहा था तो फिर उन्होंने देखा कि कुछ भी हम पका नहीं पा रहे हैं तो जगन्नाथ जी ने कहा कि आप ऐसा करते हैं इन्होंने जो भोजन बनाया है ना वो सिपाही ग्रहण करते हैं तो जगन्नाथ जी ने कहा कि हम बहुत भूखे हैं सुबह से अभी रात होने जा रही है और लक्ष्मी देवी जगन्नाथ जी को डांट के गई थी कि आप मैं यदि निकल जाऊंगे बारह साल भूखे रहोगे बारह साल की लिए इतना लंबा बोला था लेकिन जब ये यह यहाँ पहुंचे तो फिर उन्होंने जो भी उनके घर में बना था वो सर्व करना शुरू किया जगन्नाथ और बलदेव खाते जा रहे थे खाते जा रहे थे जब उनका भोजन पूर्ण हुआ तो फाइनली एक केक उनको सर्व किया गया एक विशेष प्रकार का केक और जैसे जगन्नाथ और बलराम के सामने वो केक आया तो जगन्नाथ समझ गए लक्ष्मी को पता है कि भोजन के बाद हम एक विशिष्ट स्वीट खाते हैं और वो इस प्रकार से बना होता है तो जरूर ये जो फूड आज हमने खाया है ये कि किसने बनाया है लक्ष्मी ने तो लक्ष्मी जी वहां उस घर में निवास कर रही थी और फिर इनका अहंकार चकनाचूर हो गया तो बलराम तो सीधा बोल नहीं सकते अपने भाई की पत्नी को तो बलराम ने जगन्नाथ जी को कहा कि तुम क्या करो जाओ उसे क्षमा मांगो उसका हाथ पकड़ के क्या करो लेके आ जाओ और उनको बोलो कि तुम्हें पूरा झूठ है चाहे जब मर्जी आओ टेम्पल में और मर्जी बाहर चले जाओ इस प्रकार से जो जगन्नाथ प्रसाद है या कृष्ण प्रसाद है हाँ, इसलिए शिलो प्रभुपाद कहा करते थे जो डेटे किचन है या किचन है वो किसका किचन है राधा रानी का किचन है उनका स्वामित्व है उनके अध्यक्षता में वास्तव में कुकिंग होता है उनके लिए उनके पास ही सामर्थ्य है कृष्ण के लिए भोगा बनाने का हम सब तो उनको असिस्ट करते हैं तो इस प्रकार से हाँ, जो कृष्ण प्रसाद है ये स्वयं लक्ष्मी बनाती है और भगवान उसको स्वीकार करते हैं हाँ इसी कारण से जगन्नाथ जी वास्तव में बहुत अधिक दयाशील हैं बहुत अधिक कृपालु हैं और दो प्रकार से वो अपनी कृपा सदैव सब हम लोगों के ऊपर प्रकट करते हैं एक तो अपने दर्शन के द्वारा और दूसरा उनके प्रसादन के द्वारा तो जगन्नाथपुरी में और एक डिवोटी का लीला आता है क्योंकि यह विशेष रूप से जगन्नाथ जी है तो मैं सोच रहा था जगन्नाथ के कुछ दो तीन दिन टाइम चर्चा करो तो जगन्नाथ जी के एक भक्त थे जिनका नाम था रघु तो ये रघु ओरिजिनली भगवान राम के भक्त थे जब जगन्नाथ जगन्नाथपुरे में आए हैं तो वहाँ जब जगन्नाथ का उन्होंने दर्शन करने के लिए टेम्पल में प्रवेश किया तो उनको सीता और लक्ष्मण दि, दिखाई दिए उन्होंने कहा अभी मैं इस, इसके बाद अयोध्या नहीं जाऊंगा जाऊँगा यही मेरे सीताराम लक्ष्मण हैं मैं इधर ही निवास करूंगा तो जगन्नाथ मंदिर के सामने ये जो रघु नाम नामक जो डिबोटी है वो वहां निवास करने लगे सिमद के सामने ही और उनका जगन्नाथ जी के प्रति इतना अधिक प्रेम था विशेष रूप से सेवा की भावना थी मित्र रूप में सात भावना में तो फिर जब एक दिन उन्होंने क्या किया जगन्नाथ जी के लिए बहुत अच्छा गार्डन बनाया माला बनाए लेकिन उसके लिए माला को बनाने के लिए उन्होंने जो धागा होता है उसका इस्तेमाल नहीं किया उन्होंने किस चीज़ का इस्तेमाल किया उन्होंने केला का जो बार्क होता है केले का थ्रेड निकलता है उस थ्रेड में फूलों की एक सुंदर सी माला बनाई और वो गए बहुत उत्साह से भगवान जगन्नाथ को अर्पित करने के लिए तो जो पूजा थे उन्होंने कहा चीज ऑफर नहीं हो सकती ये अनऑफ है ये अर्पित नहीं की जा सकती इसको आप ले जाओ उनको बाहर निकाला गया और उनके माला को स्वीकारा नहीं पुजारियों ने तो ये जो रगो है वो आए और जगन्नाथ के जो सिम्मद और उस गेट में दिन रात रोने लगे जगन्नाथ के स्मरण में और जब जगन्नाथ रात को सोने वाले थे तो उनको एक विशेष ड्रेस पहनाया जाता है विशेष वेश है ना? बड़ा श्रृंगार वेश वृंदावन का वेश पहनाते भगवान को को शाम बड़ा श्रृंगार केवल फ्लावर्स और गार्लट आदि यूज किए जाते हैं तो जब हेड भगवान भगवान को बगवार का श्रृंगार कर रहे थे तो वो समय वो पूरा प्रयास कर रहा था माला पहनाने का बगड़े में फ्लावर लगाने का लेकिन एक भी फूल या एक भी माला जगन्नाथ जी के शरीर में रहती नहीं थी हर चीज गिरने लगी पूरी रात हो गई फिर भी पुजारियों को समझ में नहीं आ रहा था कि क्यों जगन्नाथ जी इसको स्वीकार नहीं कर रहे हैं पुजारियों ने हड़ताल कर दिया सारे पुजारी इकट्ठा हो गए उस रात मंदिर में कुछ खाना नहीं कुछ पीना नहीं फिर जगन्नाथ उनको लगा कि हमने जगन्नाथ जी के प्रति कुछ अपराध हमने किया है तो भगवान जगन्नाथ सपन में आके उस हेड पुजारी को कहते कि एक ही आप लोगों ने अपराध किया है कि मेरा जो भक्त है रघु उसने इतनी सुंदर माला बना के लाए थे क्योंकि भगवान कहते हैं मैं तो वो माला का जो थ्रेड है वो वास्तव में उनका डिवोशन है उनका प्रेम है मेरे प्रति उसको मैं स्वीकार करने के लिए लालयत ला हूँ आप लोग जाओ वो दिन रात रो रहा है उसकी माला को लेके आओ और मुझे अर्पित करो तो ये सारे पुजारी जाते हैं रघु को ले आते हैं और जगन्नाथ को वो माला ऑफर की जाती है भगवान जगन्नाथ उसको स्वीकारते हैं और इस प्रकार से वो जो लघु तो मंदिर के सामने ही थे इतने अधिक बीमार होते हैं कि वो अपने बेड से उठ नहीं पाते वहां ही मलमुत्र आदि त्याग करना होता था कोई उनकी सेवा के लिए नहीं था लेकिन जगन्नाथ जी अपने आप को रोक नहीं पाते भगवान जगन्नाथ उस अपने भक्त की सेवा के लिए एक युवक बालक के रूप में जाते है और सेवा शुरू करते हैं फिर ये रघु को रघु पहचान लेता है वो कहते हैं कि हे कृष्णा, आप हाँ, मुझे बहुत अधिक कर रहे हैं। आप स्वयं मेरी इतनी गंदी सेवाओं को आप कर रहे हैं तो उन्होंने कहा भगवान ने कहा जिस प्रकार से मेरे भक्त मेरी सेवा करने में सदैव आनंद अनुभव करते हैं उससे ही अधिक में सदैव किस चीज में आनंद अनुभव करता हूँ अपने भक्तों की सेवा करने के लिए इस प्रकार से जो रघु है हां उनके साथ भगवान जगन्नाथ का विशेष सेवा का आदान प्रदान था फिर एक रात को हां वो रघु को कहते हैं क्योंकि वो मित्र की भावना में थे तो जगन्नाथ कहते कि हे रघु आज मुझे जो जैक फ्रूट है कटहल कटहल जो पका हुआ कटहल है वो खाने की इच्छा हो रही है और आप चलो मेरे साथ आज हम रात को जो राजा का गार्डन है उसमें जाएंगे और चुरा कर खाएंगे उस फल को को रघु ने कहा क्या इतना ही अच्छा लगता है तो कल मैं आपके लिए ऑफरिंग करता हूं कटहल भगवान ने कहा जो चुरा कर खाने में जो आनंद है जब ये लोग मुझे बहुत नाना प्रकार की चीजें ऑफर करते हैं उसमें इतना आनंद नहीं आता जितना कैसे आनंद आता है चुरा कर खाने में इसलिए वो कहते कि मेरी माता यशोदा नंद महाराज आदि मक्खन दूध दही आदि बनाते थे वृंदावन में लेकिन वहां ब्रज गोपियों के द्वारा तो फिर इन्होंने रघु को ले लिया भगवान जगन्नाथ ने शाम के समय में रात को और राजा जो गजलपति है उनके पठहल के गार्डन में पहुंच गए दोनों और जगन्नाथ का देखो मुझे तो चढ़ना नहीं आएगा पेड़ के ऊपर आप तो देखते हो ना हाथ है ना पाव है कैसे चढ़ो तुम तो बहुत एक्सपर्ट हो चढ़ो कटहल के पेड़ के ऊपर चढ़ो और जाकर जो सबसे बड़ा कटहल है जो बहुत अच्छा पका हुआ है उस कटहल को तोड़ो और नीचे दे दो मैं कैच करने के लिए नीचे हूँ अब ये बहुत उत्साह से गए ऊपर लगो जैसे ऊपर पहुंचे देखा कई प्रकार के कटहल है जो सबसे बड़ा था उसको उन्होंने चूज किया और तोड़ा तोड़कर उन्होंने कहा कि ओ जगन्नाथ मैं अभी ऊपर से छोड़ रहा हूं आप कैच करो इसको तो जगन्नाथ जी ने कहा मैं कैच कर रहा हूं नीचे हूं आप छोड़ दो अभी इन्होंने इतना बड़ा कटहल पका हुआ छोड़ दिया और जगन्नाथ जी ने कैच नहीं किया जगन्नाथ जी भाग गए वहां से हाँ और जैसे छोड़ा जोर से आवाज हो जाता है सारा कटहल फूट फूट के इधर उधर बिखर जाता है हाँ वहाँ के जो सिक्योरिटी गार्ड्स थे वो आके पहुंच जाते हैं वो हैरान हो जाते हैं क्योंकि ये रघु सब जगह फेमस थे कि ये बहुत शुद्ध भक्त है महान भक्त है पूरा जगन्नाथपुरी उनको प्रणाम करता था आदर देता था आज ये चकित हो गए कि शुद्ध भक्त को क्या हो गया रात को चोरी करने के लिए गार्डन में आया है फिर सारे सिक्योरिटी गार्ड अचंभित अच्छा हो गए और ये रघु ऊपर से उतर ही नहीं रहा था सिक्योरिटी गार्ड चिल्ला रहे तो राजा आकर कहता है, ओ आप नीचे आ जाओ आपको यदि चुरा नहीं था आप मुझे बोल देते मैं आपके घर एक कटल नहीं कई सारे कटल भेज देता पूरे महीने के लिए उन्होंने रघु ने कहा मेरी गलती नहीं है ये गलती किन की है जगन्नाथ जी की है ये वास्तव में कटहल खाना चाहते हैं जिन्होंने मुझे लाया और क्या कर दिया फंसा दिया हा? तो इस प्रकार से विशेष आदान प्रदान जो भगवान जगन्नाथ है वो अपने भक्तों से करते हैं और जगन्नाथ जी सदैव तैयार रहते हैं भगवत या भक्तों की सेवा में अंग्रेजों के समय में एक डिवोटी बता रहा था ये रिकॉर्डेड लेख था ये उस समय था अंग्रेजों का शासन था तो उस समय जब रथ यात्रा होने वाली थी तो पूरा रथ के ऊपर जगन्नाथ जी आ गए बैठ गए राजा आ गया उन्होंने जो जो झाड़ू लगाना है वो सब चीजें हो गई अभी रथ शुरू ही होने वाला है तो रथ अपनी जगह से हिली नहीं रहा था ब्रिटिश जो एक मेन जो शासक था या मेन लीडर था गवर्नर उन्होंने बड़े हाथी लगाए रथ को खींचने के लिए लेकिन फिर भी एक इंच भी रथ आगे नहीं जा रहा था सब परेशान थे तो उस समय उस जो ब्रिटिशर व्यक्ति था उन्होंने ये रघु को बोला देखो तो ये ये रथ ये जा ही नहीं रहा आगे क्यों हिल नहीं रहा आपके भगवान जा ही नहीं रहे आगे तो रघु कहते अभी मैं आता हूँ ये रघु गया रथ के ऊपर चढ़ा और जाके जगन्नाथ जी के प्राण में कुछ बोला उन्होंने नीचे उतरा तो रथ क्या होने लगा चलने लगा वो ब्रिटिश व्यक्ति कहता है रघु तुम भी परफेक्ट हो और तुम्हारे जो मालिक है वो भी परफेक्ट है इस प्रकार से वास्तव में जगन्नाथ जी विशेष विग्रह है कलियुगा के जो अपने भक्तों से विशेष स्नेह करते हैं आदान प्रदान करते हैं तो ऐसे जगन्नाथ जी की कृपा की हमें याचना करनी चाहिए और अधिक से अधिक हाँ जो जगन्नाथ जी हैं उनका गुणगान करना चाहिए जगन्नाथ जी वास्तव में कौन है हाँ द्वारका की कृष्ण हैं। जो द्वारका में निवास करते हुए हैं वृंदावन वासियों के विरह में उनको ये प्राप्त हुआ है ये जो रूप है हाँ और ये रूप कैसे प्राप्त हुआ है श्रवण करने मात्र से मतलब श्रवण इतना पावरफुल है कि वो आपको नया रूप दे सकता है दिव्य रूप दे सकता है तो केवल कृष्ण कथा को हम सुनते हैं तो हमें आध्यात्मिक शरीर प्रदान करने का सामर्थ्य रखता है इसलिए व्यक्ति को इसलिए परीक्षित महाराज ने कहा श्रद्धा श्रद्धया नित्यम कि व्यक्ति को श्रद्धा के साथ नित्य रूप से भगवान के बारे में श्रवण करना चाहिए क्योंकि तो जितना अधिक भगवान के बारे में हम श्रवण करते हैं उतना ही अधिक हमारा आसक्ति स्नेह या प्रेम भगवान से होने लगता है जो आप सुनोगे वैसा आप बनोगे शास्त्र कहते हैं तो इसलिए सुनना आ, एक महत्वपूर्ण है कृष्ण कथा कृष्ण की चर्चा इतनी मधुर है कि कृष्ण स्वयं उसको सुनना चाहते हैं सुनने के लिए लालायत रहते हैं वृंदावन में एक लीला आता है कि जब कृष्ण बहुत अधिक छोटे से बालक थे तो उस समय मा मदर यशोदा उनको रात को सुना रहे थे लोरी ते हुए तो मदर ऋशोदा कोई लोरी नहीं गा रही थी मदर ऋषोदा क्या कह रही थी उनको कृष्ण कथा सुना रही थी कृष्ण लेटे हुए थे अपने बेड पर रजाए थी उन्होंने जहा एक राजा थे जिनका नाम दशरथ था उनके कई पुत्र थे उनमें से एक पुत्र कौन था राम राम लक्ष्मण और सीता एक बार वनवास के लिए जाते हैं और अचानक सीता का अपहरण हो जाता है तो जैसे अटेंटिव इसको देख सकते हैं कि भगवान कृष्ण बेड़ में लेटे हुए हैं लेटे लेटे इतना सावधानी से सुन रहे हैं वो सुन रहे थे मदर ईशोदा की इस चर्चा को तो जैसे उन्होंने सुना कि सीता देवी का अपहरण हुआ है उसी समय कृष्ण लेटे हुए अपने रजय के अंदर तुरंत अचानक खड़े हो जाते हैं और चिल्लाने लगते हैं सौमित्रे सौमित्रे क्वा धनुर क्वा धनु मतलब हे सुमित्र नंदन मेरा धनुष कहा मेरा धनुष से मोड में आ रहे थे वो भगवान राम के मतलब इसमें देख सकते हैं कि मर्ज हो गए कृष्ण कथा में तो भगवत कथा ये भगवत चर्चा इतनी शक्तिशाली है हाँ कि कृष्ण भी अपने आप को रोप नहीं पाते इसलिए भगवान कहते हैं यत्र गायन्ति नारद ने पूछा भगवान सारे भक्त भग कुछ ना कुछ कुरियर करना चाहते, कुछ कुछ चाहते। हैं में वैकुंठ में वैकुंठ में निवास नहीं करता योगी, योगी उनके हृदय में निवास नहीं करता फिर रहते कहा सदैव मेरे भक्त मेरा गुणगान करते हैं उस में निवास करता हूँ इसलिए कृष्ण में कहते हैं कि भक्तों का ये प्राण है कथा जैसे भक्ति सिद्धांत महाराज कहते थे कृष्ण कथा इज लाइफ की कृष्ण कथा ही हमारा जीवन है और जो भक्त है कृष्ण कथा में ही सर्वोच्च आनंद अनुभव करते हैं तो इसलिए हमें अपने जीवन को इस प्रकार से डालना चाहिए कि हम सदैव भगवान के संपर्क में बने रहें और कौन सी चीज़ से हम भगवान के संपर्क में रह सकते हैं नाम रोग गुण और भगवान की लीला और उनका धाम इन पांच चीज़ों के हम संपर्क में यदि हमेशा बने रहते हैं तो हम कृष्ण के बहुत अधिक नज़दीक हैं तो इस प्रकार से जगन्नाथ की कृपा को हम कर सकते हैं उनकी सेवा करके उनके नामों का का का गुणों वर्णन करके करके श्रवण और उनका जो उचित प्रसाद है उसको स्वीकार करके हरे कृष्णा हम सब एक साथ करेंगे हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा